इसी प्रकार शूद्र भी सन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे हुए अधम मनुष्य संस्कारहीन हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वित्त का आश्रय लेंगे दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देश में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी उस समय वेद मार्ग का लोप आखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी कलयुग में 5 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8 9 या 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतानें होने लग जाएंगी 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा उस समय लोग मंद बुद्धि व्यर्थ चिन्ह निर्धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे ब्राह्मणों जब-जब इस जगत में पाखंड वृत्त दृष्टिगोचर होने लगे तब-तब विद्वान तब पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए जब-जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों को हानि हो तब-तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए जब-जब यज्ञों के अधिश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब-तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल बढ़ रहा है विद्ववरों जब वेदवाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए ब्राह्मणों कलयुग में पाखंड से दूषित मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ जल से होने वाली शुद्ध में क्या रखा है कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारहीन होंगे कली में प्राय लोग गुटनों तक वस्त्र पहनेंगे वृक्षों में समी की अधिकता होगी चार वर्णों के सब लोग प्राया शुद्रवत हो जाएंगे कलयुग के आने पर प्राया छोटे-छोटे धान्य होंगे अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उसीर खष ही एक अनुलेपन होगा कलयोग में अधिकतर सास और ससूर ही लोगों के गुर्जन होंगे मनुवरो उन समय मनोहरिणी भार्या और साले आदि सुहृद समझे जाएंगे लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे सत्य शौच तथा लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होगी संसार में स्वाध्याय वटकार स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा एक विशेषता अवश्य है कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सत्य युग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है ब्राह्मणों कलयुग धन्य है जहां थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है तथा स्त्री और शूद्र भी धन्ने हैं इसके सिवा और भी सुनो सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वह त्रेता में 1 वर्ष द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया सतयुग में ध्यान त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और दोपहर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केसो का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है धर्मज्ञ ब्राह्मणों इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूं अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो दिजों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद का अध्ययन करना पड़ता है फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधिवत यज्ञ करना पड़ता है इसमें भी व्यर्थ वार्ता लाभ अर्थ भोजन और व्यर्थ धन दुजों के पतन के कारण होते हैं इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन ना करें तो उन्हें दोष लगता है यहां तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं इस प्रकार विनित भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है स्त्रियां क्यों धन्ने हैं इसका कारण बतलाया जाता है पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदा ही धनो पारजन करना उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है धन के उपार्जन और संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्य को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है यह तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोक को प्राप्त होते हैं परंतु स्त्री मन वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोक पर अधिकार प्राप्त कर लेती है वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती है जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधोवाद दिया ब्राह्मणों यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहां आए हो उसे पूछो मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार उसका भी वर्णन करूंगा जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त रूपी पंक को धो चुके हैं उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है केवल की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की करने मात्र से ही द्विजातियों को सत्य आद तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़े ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है मुनिवरों जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं धर्मज्ञों तुम्हारा जो अविष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया अब और क्या करूं युगांत काल की अवस्था का निरूपण मुनियों ने कहा धर्मज्ञ हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुंचे हैं जबकि सल्फ कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं अब जिन निमित्तों लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत की उपस्थिति जानी जाए उसे बताने की कृपा करें व्यास जी बोले ब्राह्मणों युगान्त काल में प्रजा की रक्षा न करने वाले केवल कर लेने वाले राजा होंगे वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे उस समय प्राय क्षत्रिय दर राजा होंगे ब्राह्मण शूद्रों के यहां रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे युगान्त काल आने पर स्त्रिय तथा कांडपृष्ठ अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे मनुष्य असिष्ठ स्वार्थ परायण नीच तथा मध्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ वे विचार करने वाले होंगे